शिवानंद स्मृति संग्रह पुण्य स्मृति स्मृतिकर्ण स्वामी सुरेश्वरानंद उन्नीस ईस्वी के आरंभ में रंगून आश्रम में एक वृद्ध सन्यासी से पहले पहल में श्री श्री ठाकुर स्वामी जी तथा ठाकुर के शिष्यों के जीवन के संबंध में अनेक प्रकार के सत प्रसंग सुनने लगा उन दिनों हमारे जैसे अल्पवयस्कों में स्वामी जी के संबंध में विशेष रूप से विवेचना होती थी उस समय ठाकुर के अंतरंग सन्यासी संतानों में छह सात व्यक्ति स्थूल देह में विद्यमान थे आश्रम के सन्यासियों के मुख से उन सभी के पुण्य जीवन और उपदेश श्रवण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था दिन पर दिन श्रवण और विचार करने के पश्चात मैंने श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज के चरण कमलों में अपना जीवन सौंप देने का निश्चय कर लिया इसके एक साल बाद से पत्रों द्वारा मैं अपने जीवन की अनेक समस्याएं महापुरुष जी को जताने लगा उत्तर में वे अति सरल सहज भाषा में अमूल्य उपदेश देकर सभी समस्याओं का समाधान कर देते थे लगभग तीस साल बाद मैं रंगून आश्रम में सम्मिलित हुआ बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण हुई अंत में 1928 ईस्वी फरवरी मार्च में मैं बेलूर मठ आया और महापुरुष महाराज के श्री चरणों का दर्शन कर कृतार्थ हुआ कई दिनों बाद मैंने दीक्षा ग्रहण की इच्छा व्यक्त की वे भी आनंद से सहमत हुए और दीक्षा का दिन निश्चित हो गया मठ के ध्यान घर में दीक्षा देने के लिए महापुरुष महाराज बैठे उन्होंने मुझसे कहा तुम तो पहले ही अपने कुलगुरु से शक्ति मंत्र की दीक्षा ले चुके हो जो हो तुम्हें मैं दीक्षा दूँगा इससे मैं स्तंभित और विस्मित हुआ कैसे वे मेरी दीक्षा की बात जान गए दीक्षा हो गई उनके इस अंतर्यामित्व का परिचय पाकर क्रमशः मेरी उद्दंड अविश्वासी प्रकृति को शांत हो गई इसे मैं अच्छी तरह अनुभव करने लगा दीक्षा के बाद उन्होंने अनेक उपदेश और जप करने का निर्देश देकर कहा ठाकुर के श्रीचरणों में मैंने तुम्हें सौंप दिया बहुत दिनों के बाद भेंट होते ही वे पूछते ठीक चल रहा है ना जब ध्यान करते हो ना उनके श्रीमुख से दो एक बातें सुनने सुनते ही मन आनंद से भर जाता था 1928 सौ फरवरी मास में मैं प्रेमानंद मेमोरियल भवन में रहता था एक दिन प्रातः नीचे के बरामदे में बैठकर मैं दाताओं कर रहा था एक उसी समय मेरे अनजान में महापुरुष महाराज मेरे पीछे पास के एक कमरे में चले गए उस कमरे में एक नए ब्रह्मचारी मलेरिया ज्वर से पीड़ित थे ब्रह्मचारी के सिरहाने बैठकर वे उसका सिर दबाने लगे इससे वह लड़का आराम पाकर आह आह शब्द करने लगा उस शब्द को सुनकर मैं भी कमरे में गया देखा ब्रह्मचारी आंखें खोलकर कर जी की को देखकर कर चौक उठा और बोला आप यह क्या कर रहे हैं महाराज थोड़ा हंस बोले इधर तो आराम से आह आह करता है फिर पूछता है कि क्या कर रहा है ब्रह्मचारी के आंखों में आंसू आ गए इस करुणा का दृश्य देखकर मैं भी आंसू संभाल नहीं सका देखा कि कैसा गंभीर स्नेह प्रेम इनमें है महापुरुष जी ने उस समय मेरे ही ऊपर उस ब्रह्मचारी की सब प्रकार की सेवा का भार देकर कहा आहा माँ बाप का स्नेह बंधन काट इसने श्री ठाकुर के चरणों में आश्रय लिया है यदि हम लोग थोड़ा स्नेह प्यार न जताएं तो यह कैसे यहाँ टिका रहेगा कहते कहते मानो भी ठाकुर के भाव में विभोर हो गए उसके बाद बोले ठाकुर का कैसा अपूर्व प्रेम था उसकी तुलना नहीं मिलती मानो चुंबक का आकर्षण है साथ साथ स्वामी जी के अपूर्व प्रेम की बात भी कही कहते कहते उनके चेहरे का भाव भी बदल गया मानो पाँच वर्ष का बालक अपनी माँ के गुणगान में विभोर है उस दिन तिहत्तर वर्ष के वृद्ध सन्यासी के चेहरे पर जो स्वर्गीय सरलता पवित्रता और सहानुभूति की मधुर हंसी देखी थी वह आज भी मेरे अंतर में अंकित है और कहीं ऐसा दृश्य नहीं देखा मेरे मन की परीक्षा लेने के लिए ही मानो वे अपने अंतर का भाव संभालकर बोल उठे तुम लोग तो ठाकुर कहते हो ठाकुर को तो आंखों से नहीं देखा मानो एक पागल थे और चेहरा भी वैसा ही था और स्वामी जी भी वैसे ही मानो उन्मादग्रस्त से थे एक बात में कहा जा सकता है कि हम श्री ठाकुर के संतान सभी एक एक पागल के सिवाय और क्या है? इतना कहकर वे उसी तरह दिव्य हँसी हंसकर धीरे धीरे कमरे से चले गए ठाकुर के प्रति गंभीर प्रेम के कारण ही उन्होंने वैसा कहा था सौभाग्य से उस समय उसे समझने का वयस मेरा हो गया था उस अपूर्व प्रेम का दृश्य मेरे मन में आज तक स्वर्णाक्षरों से अंकित है मानो वह घटना कल की है उन्नीस ईस्वी में रंगून सेवाश्रम का सेवा कार्य करते हुए मैं कठिन रोग से आक्रांत हुआ और मद्रास के सेनेटोरियम में चिकित्सा के लिए आया चार सप्ताह वहाँ रहकर आराम लाभ कर मैं 7 जून को बेलूर मठ पहुँचा कुछ दिनों के बाद मठ के एक प्रबंधक सन्यासी ने मुझसे कहा तुम मठ में जब रह नहीं सकोगे घर लौट जाओ यह निश्चय हम लोगों ने किया है मैंने कहा अच्छी बात किंतु एक बार मैं पूजनी महापुरुष का एकांत में अंतिम दर्शन करके जाना चाहता हूँ वे सहमत हुए दूसरे दिन महापुरुष महाराज को प्रणाम किया और मेरे प्रति जो आदेश हुआ था उसे जताया मेरी सारी बातें उन्होंने ध्यान देकर सुनी और सुनकर वे अत्यंत गंभीर हो गए थोड़ी देर बाद बोले आह ठाकुर का आश्रम छोड़कर क्यों घर लौट जाओगे फिलहाल बरसात के कुछ माह मास घर जाकर रहो बाद में मैं रुपये भेज दूंगा मेरे पास लौट आओगे सब प्रबंध हो जाएगा बीमारी अच्छी हो जाएगी तुम्हें ठाकुर और स्वामी जी के अनेक काम करने होंगे हम लोग बूढ़े हो गए हैं हमारी बात पर तो तुम लोगों को विश्वास नहीं होता किंतु जान लेना कि हम लोग जो कुछ कहते हैं सभी ठाकुर की बातें हैं यथार्थ में ही मुझे विश्वास नहीं हुआ था ऐसा लगा था क्या वे डॉक्टर हैं किंतु उन्होंने मेरे अंतर का अविश्वास देख उस प्रकार जोर देकर उन बातों को बातों को कहा था मैं घर लौट आया मन बहुत ही विषन्न था लगभग चार मास बीत गए वर्षा भी समाप्त हुई गुरुदेव को मैंने एक भी पत्र नहीं भेजा मन रूठा हुआ था समय समय पर इच्छा होती कि शरीर ही त्याग दूंगा किंतु उससे पहले एक बार उसका दर्शन करूंगा और कुछ बातें सुनाऊंगा मन में सदा यही चिंता प्रबल होती जा रही थी एक, एक सारी समस्याओं का समाधान हो गया अक्टूबर के मध्य महाराज के निकट से मेरे नाम पाँच रुपये का मनयाडर आ गया कूपन में उन्होंने अपने हाथ से मठ लौट जाने का आदेश लिख भेजा था निरान मठ लौट आया मैंने उनके श्री चरणों के दर्शन किए उन्होंने बहुत ही करुण कंठ के साथ कहा दो तीन दिनों के भीतर रंगून लौट जाओ तुम्हारा सब प्रबंध हो जाएगा किंतु मैंने तुम्हें रंगून लौट जाने के लिए कहा है यह बात किसी से कहना मत सात आठ दिन के भीतर ही मैं रंगून सेवाश्रम पहुंचा मेरे दो तीन दिन विश्राम के पश्चात आश्रम के अध्यक्ष ने कहा मठ का आदेश है कि तुम्हें यहाँ रहने न दिया जाए आदेश मानकर मैं आश्रम छोड़कर मंडालय चला गया उस समय मानो मैं एक भयंकर अग्नि परीक्षा में पड़ गया महापुरुष महाराज ने मुझे रंगून लौट जाने की आज्ञा दी है यह किसी से नहीं कहा क्योंकि उनका ऐसा ही निर्देश था मुझे विश्वास था कि जब उन्होंने मेरा भार लिया है तो मैं क्यों सोचकर छिन्न होता हूँ लगभग एक मास बाद रंगून आश्रम के अध्यक्ष से मेरे पास रंगुन आश्रम लौट जाने का आदेश आया मंडालय मंदालय से मैं रंगून आश्रम लौट आया शरीर और मन बहुत ही अस्वस्थ था सदा ही अंतरद्वंद्व चल रहा था अपने को किसी तरह संभाल नहीं सकता था इसके बाद किसी तरह दिन बीतने लगे एक साल से अधिक हो गया 1933 सौ मार्च मास में रोग का पुनराक्रमण हुआ ऐसी अवस्था हुई मानो कुछ ही दिनों में शरीर छूट जाएगा अंतिम आशीर्वाद मांगकर कर महापुरुष जी की सेवा में तार भेजा उन्होंने भी तार का उत्तर देते हुए लिखा ठाकुर विल ब्लेस हिम, ठाकुर उसका कल्याण करेंगे उस तार का आशय जानकर मेरा भय छूट गया मृत्यु भय भी नहीं था कोई द्विधा भी नहीं उस समय के रंगून के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर डी मारिसन साहब को काल दिया गया उन्होंने देखकर कहा गवर्नमेंट अस्पताल में मेरे वार्ड में भर्ती कर दीजिए भय का कोई कारण नहीं है कुछ पुष्टिकर खाद्य देकर शरीर का वजन बढ़ाना आवश्यक है उनके कहने के अनुसार मैं अस्पताल में भर्ती हो गया अनेक प्रकार की चिकित्सा चलने लगी किंतु फल कुछ विशेष न हुआ चार सप्ताह के बाद मैं आश्रम लौट आया बत्तीस महीने तक अनेक प्रकार के पुष्टिकर आहार लेने पर भी तिरासी पौंड से वजन एक पाउंड भी न बढ़ा और न घटा उन्नीस ईस्वी का मार्च महीना उस समय महापुरुष महाराज स्थूल देव में नहीं थे मेरा मन एकदम आश्रयहीन था और जीने की इच्छा भी नहीं थी जो होना है वही हो जाए ऐसा भाव था उन दिनों रंगून में श्री श्री ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा था एका एक एक दिन आश्रम में डॉक्टर मारिशन के सहकारी डॉक्टर मेनन से भेंट हुई उन्होंने तीन साल पहले मुझे जैसा दुबला पतला देखा था अब भी वैसा ही देखकर पूछा कि मैंने अब तक क्या क्या पथ्य खाया है और अब खा रहा अब क्या खा रहा हूँ सब सुनकर उन्होंने कहा तुम स्पेशल डाइट पुष्टिकर खाद्य अब न खाना वर्षा और धूप में छाता न लगाना धोती और कुर्ता भी बहुत पतले कपड़े का व्यवहार करना इस ठंड से साल भर चलने के इस ढंग से साल भर चलने के बाद मुझसे भेंट करना जैसी बात वैसा काम अक्षरशा मैं उनका आदेश पालता चला लगभग छः मास के बाद मेरा वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा एक साल के भीतर ही एक पाउंड तक पहुँचा प्रतिदिन सोलह घंटे परिश्रम करके भी मैं थकता नहीं था आश्चर्य की बात की श्री गुरुदेव का देवाणी तुल्य आशीर्वाद उस समय मुझे एक बार भी याद नहीं आया उन्नीस ईस्वी जनवरी माह मैं रंगून से बेलुर मठ लौट आया पूजनी स्वामी माधवानंद जी ने मुझे अपने कमरे में बुला भेजा जाकर मैंने देखा कि उनके चारों ओर अनेक साधु ब्रह्मचारी एकत्र है मुझे देखकर उन्होंने कहा देखो देखो जो असंभव था वह भी महापुरुष जी के आशीर्वाद से संभव हो गया यह एक प्रकार के बिना किस्सा के ही कठिन रोग से पूर्णतया आरोग्य हो गया है किसी भी युवक या स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा यह अधिक परिश्रम करके निष्काम भाव से श्री ठाकुर और स्वामी जी के काम करने में समर्थ हुआ है लज्जा से मैंने से झुका लिया क्योंकि जिनकी कृपा से ऐसे असंभव संभव हुआ है उनकी बात मैं एकदम भूल बैठा था स्वामी माधवानंद जी ने मुझे उनका स्मरण दिलाकर मानो मेरे दूसरे गुरु का काम किया मन में प्राण प्रण कर लिया कि इस गुरु कृपा की बात किसी फिर कभी न भूलूँगा भूल भी न सका उन्हीं के त्री चरणों में प्रार्थना है उनकी बात अनजान में भी कभी ना भूलूं। अब से मैं अंतर के अंतर्तम प्रदेश में अनुभव करने लगा कि महापुरुष जी श्री ठाकुर से भिन्न और कोई नहीं है प्राय छः वर्ष पहले प्रथम बार रंगून जाते समय मठ में बैठकर उन्होंने अभय देते हुए कहा था तुम अच्छे हो जाओगे देखो हमारी बात पर तुम्हें अब विश्वास नहीं हो रहा है किंतु हमारी बात श्री ठाकुर की बात है अब सोचता हूँ उनसे मैंने जो कुछ पाया है उससे मेरा जीवन धन्य और कृतार्थ हो गया है